महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 41 में आपका स्वागत है लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कर्ण अर्जुन के सामने लगभग बेबस हो गया था और उसका रथ का पहिया जमीन में फंस गया था और वो खुद अर्जुन के सामने निहत्था खड़ा था रणभूमि में एक पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया अर्जुन के सामने बड़ी अजीब स्थिति थी उसका सबसे बड़ा दुश्मन जीवन और मौत के बीच फंसा हुआ खड़ा था और वार भी ने हथियार कर नीचे रख दिए और अर्जुन की तरफ हाथ उठाते हुए ऊंची आवाज में कहा ठहरो पार्थ रुक जाओ मैं अभी बेबस हूं तुम्हें धर्म और युद्ध नीति की कसम सब तक मैं अपना रथ दलदल से निकाल न लूम मुझ पर वार मत करना अर्जुन कुछ पलों के लिए धर्म संकट में पड़ गए आखिर क्षत्रिय धर्म यही कहता है कि दुश्मन अगर निहत्था हो या मुसीबत में हो तो उस पर हमला नहीं करना चाहिए अर्जुन ने अपना धनुष थोड़ा ढीला छोड़ दिया और ऐसा लगा कि वो कर्ण को पहिया निकालने का मौका देने ही वाले हैं लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण बीच में बोल पड़े उनकी आवाज में गुस्सा भी था और तानो की धार भी कर्ण जब अभिमन्यु निहत्था और अकेला था तब कहा गया था तुम्हारा धर्म याद करो तुमने खुद धर्म की उड़ाकर एक 16 साल के बच्चे को पीठ पीछे से मारने में मदद की थी तब तुम्हें युद्ध के नियम याद नहीं आए? आज जब खुद पर बनी है तो धर्म की दुहाई दे रहे हो अर्जुन अब वक्त बदल चुका है युद्ध में वही जीतता है जो हर मौके का फायदा उठाए देर मत करो यहां से आगे बस एक ही नियम है अधर्म को मिटाना ही धर्म है श्री कृष्ण के ये कड़वे और सच से भरे शब्द सुनकर अर्जुन का सारा संशय दूर हो गया एक पल पहले जो दया अर्जुन के मन में उठी थी वो अब कर्तव्य की कठोरता में बदल गई उन्होंने मन ही मन कर्ण से माफी मांगी और खतरनाक अंजलिकास्त्र अपने धनुष पर चढ़ा लिया कर्ण हैरान होकर यह देख ही रहा था कि अर्जुन ने एक भयंकर कर गर्जना के साथ वो दिव्यास्त्र छोड़ दिया पलक झपकते ही वो अमोघ बाण कर्ण की छाती चीरता हुआ निकल गया और कर्ण का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा सूर्यपुत्र महारथी कर्ण रणभूमि में ढेर हो चुका था कुछ पलों तक तो दोनों तरफ की सेनाएं जैसे बन न कोई आवाज़ न कोई हलचल एक महानायक की मौत ने दोस्त और दुश्मन सबको खामोश कर दिया था पांडवों को यह यकीन करने में ही एक पल लगा की उनके सबसे खतरनाक दुश्मन का अंत हो गया है फिर अचानक अर्जुन और भीम ने जीत की हूं भरी और पांडव सेना में खुशी की लहर दौड़ गई शंख और नगाड़े बज उठे यह खुशी और राहत दोनों थी कि महायुद्ध के सबसे मुश्किल पड़ाव को पांडवों ने पार कर लिया उधर कौरव सेना में मातम पसर गया कर्ण की मौत के साथ दुर्योधन का सबसे बड़ा सहारा छिन गया था कर्ण ही तो था जिसने आखिरी वक्त तक दुर्योधन की जीत की उम्मीद जिंदा रखी थी और आज वो खुद काल के गाल में समा गया दुर्योधन ने दूर से ये मंजर देखा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि महान कर्ण को कोई मार भी सकता है कौरव पक्ष के जो बचे खुचे योद्धा मैदान में थे उनका भी हौसला टूट गया कुछ सैनिक तो डर के मारे पीछे हटने लगे कुछ भाग खड़े हुए अर्जुन के भयानक पराक्रम और कर्ण के गिरने ने दुश्मन सेना की कमर तोड़ दी थी खुद दुर्योधन भी घबराहट से बेचैन हो था उसने चारों तरफ नजर घुमाई दोस्तों की लाशें भागते सैनिक और हर तरफ तबाही के सिवा उसे कुछ नहीं दिखा। एक पल को इकट्ठा कर दोपहर के बाद हुआ था और अब सूरज ढलने को था दोनों पक्ष चुपचाप युद्ध विराम के लिए मान गए सत्रहवा दिन का सूरज खून जैसी लाल मालिये डूब गया दुर्योधन ने कर्ण के बेजान शरीर को देखते हुए मन ही मन कहा मित्र तुमने अपना धर्म निभाया अब मैं तुम्हारे कर्ज का बदला पांडवों से अपनी आखिरी सांस तक लड़कर चुकाऊंगा। दुर्योधन कर्ण की लाश के पास तुरंत नहीं जा सका क्योंकि वहां पांडव सेना खड़ी थी उसे पीछे हटना पड़ा उस रात कौरवों के तंबू में सन्नाटा और मातम था दुर्योधन ने चुपचाप कर्ण के शव को उठवाया और पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं था उसका सबसे प्यारा दोस्त जिसे उसने राजा बनते ही अंगदेश का राजा बना दिया था पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा था आज वो हमेशा के लिए चला गया था कर्ण की विदाई ने दुर्योधन को अंदर से तोड़ दिया था पर बदले की आग अब भी ठंडी नहीं हुई थी उसने ठान लिया कि पांडवों को खत्म करके ही वो कर्ण की मौत का बदला लेगा अठारहवें दिन की सुबह कुरुक्षेत्र युद्ध का आखिरी अध्याय शुरू हुआ कौरव सेना में अब कोई बड़ा योद्धा नहीं बचा था द्रोण कर्ण द्रोणकर्ण शासन सब जा चुके थे जो थोड़े बहुत नामी योद्धा बचे थे उनमें अश्वत्थामा कृपाचार्य कृत वर्माश कुशल्य और खुद दुर्योधन ही थे दुर्योधन ने इस आखिरी दांव के लिए अपने मामा मद्राज शल्य को कौरव सेना का सेनापति बनाया शल्य खुद बहुत ताकतवर योद्धा थे नकुल सहदेव के मामा होने के नाते पांडवों से उनका रिश्ता था लेकिन मजबूरी में वे कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे अब शल्य की अगुवाई में कौरवों ने एक बार फिर एकजुट होकर युद्ध द्रुपद भी जैसे कुछ ही योद्धा बचे थे लेकिन श्री कृष्ण का साथ उनका मनोबल बढ़ा रहा था आखिरी दिन की लड़ाई भीषण तो थी पर कौरव सेना अब कमजोर पड़ चुकी थी शल्य ने कौरवों की तरफ से कई बहादरी भरी चालें चली और पांडवों को नुकसान भी पहुंचाया पर अब किस्मत पांडवों के साथ थी कुछ ही घंटों में पांडव वीरों ने कौरव सैनिकों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया खुद धर्मराज युधिष्ठिर ने शंख उठाकर शल्य को द्वंद्व के लिए ललकारा एक जबरदस्त लड़ाई के बाद युधिष्ठिर ने अपनी तलवार से शल्य का वध कर दिया मद्र नरेश शल्य जो कुछ ही देर पहले कर्ण के सार्थी थे अब रणभूमि में मरे पड़े थे कौरवों का आखिरी सेनापति भी खत्म हो चुका था इधर सहदेव की आंखों में आग जल रही थी उसने दुर्योधन के कपटी मामा शकुनी को ढूंढ निकाला वही शकुनी जिसने जुए में पांडवों को हराकर कर द्रौपदी का अपमान करवाया और महाभारत के युद्ध की नींव रखी सहदेव ने कसम खाई थी कि इस अधर्मी मामा का अंत वो अपने हाथों करेगा आज कुरुक्षेत्र में सहदेव और शकुनी का आमना सामना हुआ थोड़ी ही देर की लड़ाई में सहदेव ने अपनी तलवार से शकुनी का सिर धर से अलग कर दिया सहदेव की प्रतिज्ञा पूरी हुई अब तक कौरव पक्ष के 100 भाइयों में से 99 वीर भीमसेन के हाथों मारे जा चुके थे दुशासन समेत सारे कौरव भाई अलग अलग दिनों में भीम की गला का शिकार बने थे और आखिरकार युद्ध के मैदान में कौरवों का सिर्फ एक ही राजकुमार जिंदा बचा था दुर्योधन अब आगे क्या हुआ ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे आज के लिए इतना ही सुनने के लिए धन्यवाद